ड्रुवा संख्या ग्यारह के बाद पूरव दिश गिरि गुहा निवासी परम प्रताप तेज बलराशि महतनादतम कुंभ विदारी शशिके शरी गन धनचारी विसुरे नव मुखताल तारा, तारा। सुंदरी शेर सिंगारा सब ससुमु मे चकताई कहू कारण जन जमति भाई कह सुग्रीव सुनू रघुराई ससमूँ प्रगति भूमिक जाए मार्य उहु का कोई का कोई पूर्व महा परिश्यामता सोई कहा जब विदिरत मुख तीना कार छेद्र सुप्रगत इंदूर मानी से दे मग देखिए नव परेशानी प्रभु कहा गर बंधु ससरात प्रिय निजो दीन बसेरा जिस संयुत कर निकर तसारी जारत वीरवंत नर नारी हनुमान सुनू कभूष शशि तुम्हार प्रिय दास तब मुहूर्त विधुर बसते सुश्याम का भात श्याम का भा पवन तन के वचन सुनी दिहसे राम सुजान दक्षिण दिशवलोक प्रभु बोले कृपा नि दान, बोले दान राम शिद्र की जय परम से की जय भोलो सब संतन की जय अब स्मरण करें सुबेल पर्वत पर भगवान श्री राम जी आश्विन है लक्ष्मा जी ने किस लेर कुछ बिछा करके मृतकरण के ऊपर डाल करके भगवान श्री राम जी के विश्राम के लिए स्थान तैयार किया भगवान श्री राम जी सुग्रीव के गोद में से रखे हुए लेटे हुए है विभीषण के कान में कुछ बात कर रहे हैं मंत्रणा हो रही है अंगद और हनुमान उनके कर्ण हैं, और लक्ष्मण जी सराहने बैठे हुए कुछ दूरी पर थोड़ी दूर पर बैठे हुए वीरासन लगाए हुए धनुष्मान धारण किए हुए सावधान रक्षा के लिए बैठे हुए ये भगवान के वहां सुवेल पर्वत पर विराजमान होने की झांकी है तुलसीदास तो जी कहते हैं कि इस रूप में भगवान का निरंतर स्मरण करना चाहिए बार बार स्मरण करें कि भगवान इस प्रकार से लेटे हुए हैं प्रकार से बात कर रहे हैं ऐसे कृपालु दयालु हैं ऐसे सुंदर स्वरूप हैं ऐसे गुण निधान और उनके साथ इस प्रकार से उनके परिक्र रूप में लक्ष्मण जी सहित ये चार लोग वहां अब उसके बाद ये पता लगता है कि भगवान जो इस प्रकार से लेटे हुए हैं उनके पैर पूर्व की दिशा की ओर हैं और सिर्फ पश्चिम की दिशा की ओर है क्योंकि उनको भगवान राम को लेते लेते ही पूर्व दिशा में चन्द्रमा उदित होता हुआ दिखाई दिया दक्षिण की ओर रावण का अखाड़ा है बने भगवान का गिधर की तरह दाहिना हाथ है उधर रावण का लंका शिखर के ऊपर अखाड़ा लगा हुआ है अब दो संस्कृतियों की तुलना है संस्कृतियां कल्चर दो प्रकार के हैं एक रावण का है और एक इधर भगवान राम का है एक अध्यात्म प्रधान है और दूसरा भौतिकता का प्रधान है भौतिक प्रधान जो संस्कृति है वो अहंकार प्रधान है उसमें अहंकार मुख्य है श्रावण अहंकार है और भौतिक शक्ति को ही सर्वोपर शक्ति मानता है शारीरिक शक्ति अस्त्र शस्त्र की शक्ति विजय राज्यों के ऊपर विजय प्राप्त करना यही उसका मुख्य उद्देश्य है उसमें भी ये देखते हैं कि वो तो राजा है और उसकी भी मंत्रणा होती है माने लोग उसको राय देते हैं राय देते हैं किस प्रकार मंदुदरी भी राय देती है उधर जो उसका पुत्र जो है प्रहस्त भी राय देता है बेभीषण जैसे भाई लोग भी राय देते हैं सुखसारण सारण के आज उसके दूत भी राय देते हैं और, और भी आगे देखेंगे वो सब लोग उसको सम्मतियां देते रहते हैं लेकिन रावण जो उन सब जो कुछ सम्मतियां प्राप्त होती हैं उनके प्रति किस प्रकार की प्रतिक्रिया करता है एक तो ये स्थिति है वहां दूसरी ओर इधर देखते हैं कि भगवान राम भी मंत्रणा करते हैं उनके साथ भी ये विभीषण और सुग्रीवादी हैं जामान हैं इन सब के साथ वो भी परामर्श करते हैं मंत्रणा होती है उनकी लेकिन उनकी मंत्रणा भगवान मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं लेकिन वह बड़ी शालीनता के साथ होती विरोध नहीं दिखाई देता ये ध्यान देखने जैसे समुद्र पार करने की बात आई यद्यप लक्ष्मण ने मंत्रणा दी अरे क्या रास्ता देखना क्या उससे रास्ता मांगना मनोज उठाओ बांस लेकिन भगवान ने वो बात सुन ली और लक्ष्मण से काट भी रखो वही अंत में करेंगे तो तुरंत भगवान ने उनकी बात माननी लेकिन फिर भी कोई विरोध नहीं उत्पन्न होता इधर देखते हैं फिर कई स्थानों पर इस प्रकार से आता है जैसे कि जब विभीषण भगवान के शरण आते हैं तो सुग्रीव उनको राय देते हैं विभीषण को बांध रखना चाहिए तो ये भौतिक दृष्टिकोण है इस प्रकार का लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण भगवान का इस प्रकार का है कि उसको विभीषण को बांध कर नहीं रखते शरण में आता है उसको शरण में स्वीकार करते हैं तो देखते हैं कहीं भगवान नहीं मानते हैं लेकिन जब नहीं मानते हैं तो उसमें और लोगों को विरोध नहीं लगता फिर समझ में आ जाता है कि भगवान ठीक ही कहते हैं और ऐसा भी नहीं होता कि फिर तो उसके बाद में कोई भगवान को सम्मति न दे सम्मति देते रहते हैं ये सब सुग्रीव जो ये हैं सुग्रीव हैं विभीषण आदि हैं ये सब भगवान को सम्मति देते हैं अब भी देखते हैं कि तो ये विभीषण जो है भगवान के कान में लगे हुए कुछ बात उनको बता रहे हैं अब उसको ये गुप्त बात रहती है कि क्या बात बता रहे हैं तो हो सकता है विभीषण बता रहे हो कि जहाँ आप लेटे हुए हैं दक्षिण की तरफ ये लंका है ये सब नगरी है ये यह यहाँ पर इस प्रकार से ये राजभवन है बीच में इस प्रकार का रास्ता है खाई है गज्जा है ये सब उस प्रकार का वहाँ का रूपरेखा चित्रिया वहाँ का सबका सब वर्णन कर रहे हैं इस प्रकार में निकट पहुँच करके हो सकता है वो सब बता रहे हूँ भगवान उसको कान में सुन रहे हैं देख रहे हैं ध्यान दे रहे है इस तरह से सावधानी से दोनों की तुलना करें तो तुलसीदास ने बहुत स्पष्ट रूप में दोनों संस्कृतियां किस प्रकार की हों कैसे विचार दिन में होता है व्यवहार कैसे चलता है दोनों का रूप मरण कर देते हैं अब एक बात ये भी देखते हैं कि जब भगवान राम इस प्रकार से लेटे हुए हैं तो सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं भगवान के चारों और पांच लोग हैं और पांच लोग अपना अपना काम कर रहे हैं लक्ष्मण जी का चाहता हम उनकी सबकी रक्षा करने के लिए पहरेदारी का काम कर रहे हैं सुग्रीव का क्या काम भगवान को आश्रय दे रहे हैं उनके लेटे एडमिनिस्ट्रेटर के कोर्ट में रखे हुए हैं प्रीषण का क्या काम मंत्रणा दे रहे हैं बात विद्य में उनका विचार कर रहे हैं अंगद और हनुमान का क्या काम भगवान की सेवा में लगे हुए उनके चरणों की सेवा में लगे सबका अपना अपना काम बटा हुआ है और जिनका जो काम बटा हुआ है वो सब काम उसी के लिए वो सब उपयुक्त भी है जो जिसके लिए उपयुक्त है उसी के लिए वो काम बटा हुआ है अभी आप स्वयं देखो कौन किस प्रकार से उपयुक्त है सबको पहचानो सुग्रीव कैसा है हा? एक राजा है और भगवान राम ने उसकी सहायता ली है तो उसको सहायता उसकी गोद में से रख करके लेटने के माने सुग्रीव की सहायता लिए हुए हैं भगवान लेकर के युद्ध कर रहे हैं उसको इस प्रकार से नाम दे रहे हैं और सुग्रीव भी इस बात की जिम्मेदारी लिए हुए हैं कि इसमें जितना युद्ध होगा सब मानव सेना हमारी है और भगवान की सेवा में हम इस सेना के द्वारा सारा युद्ध इत्यादि करेंगे विभीषण जो है वो भी उसकी जिम्मेदारी क्या है जब लंका में आए हैं तो विभीषण को तो सारी यहाँ की स्थिति का पता है युद्ध किस प्रकार से होगा वो सबकी सब, सब जहाँ कहीं आवश्यकता पड़ेगी विभीषण की मंत्र नहीं कानी इसलिए वो विभीषण का अंत बोल रहा है भगवान उसकी सुन भी रहे और अंत में जब रावण मारा जाता है तब भी विभीषण की सहायता से विभीषण ने अंत में बताया कि रावण कैसे मरेगा तब भगवान राम ने रावण को मारा नहीं तो मर नहीं रहा था इसी प्रकार सेवा से में जो है अंगत और हनुमान रहते हैं ये मुख्य भगवान के सेवक हैं जो जितने भी युद्ध में कार्य में जहाँ कई भी कार्य है उसमें ये सेवा कार्य में तत्पर रहते हैं लक्ष्मण जी ओवरऑल सबके ऊपर जो है वो हो नियंत्रण रखने वाले हैं और कहीं कोई गड़बड़ी न हो सबकी रक्षा का भार लक्ष्मण जी के ऊपर है सबकी रखवाली कर रहे हैं लक्ष्मण इस प्रकार से सबका काम वहां पर युद्ध की दृष्टि से जो आज संभावित युद्ध होने जा रहा है युद्ध तो होगा बचने वाला अब नहीं है उसमें तो किस प्रकार से सबका बंटवारा कार्यक्रम किस प्रकार से है वो देखो लेकिन भगवान ने ये सब जो काम बांटा है वो सब लोगों की मानसिक दशा एक से नहीं है सबके विचार भाव बुद्धि एक से नहीं है और होते भी नहीं है ये बार बार तुलसीदास बार बार कहते रहते हैं कि विभिन्न मतियों के विभिन्न भावों के विचारों के व्यक्ति संसार में जो जिस प्रकार का है वो अपने स्थान पर रह करके उसी प्रकार से भगवान की सेवा कर सकता है और उसका उसी में से धीरे धीरे करके मार्ग निकल आता है उसी से भगवान तक तो पहुंचने की उसे जैसे मार्ग प्राप्त हो जाता है तो आप देखते हैं कि इन लोगों की प्रवृत्तियां क्या है इसकी एक प्रकार की परीक्षा है भगवान तो इस प्रकार से विरोध कर रहे हैं मानवों के साथ में उनके सबके भी बैठे हुए हैं उन सबके साथ में उनका विनोद है एक प्रकार का रावण भ संध्या काल है काल है उसका भी विनोद हो रहा है लेकिन रावण का विनोद किस प्रकार का भगवान का विनोद किस प्रकार का है ये भी बात सुंदर एक दो कम्पेरिजन है इस बात का भी संस्कृत का एक श्लोक है कि काव्य काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गीम काम व्यसनेन मूर्खाणाम निद्रया कलहेन व्यसनेन मूर्खाणाम निद्रया कलहेन जो मूर्ख लोग हैं उनको समय व्यतीत करने का क्या कारण बेसन बेसन के माने शौक तरह तरह के करना बढ़िया कपड़ा बना लो बढ़िया सवारी कर लो इस प्रकार के कर लो ये ले लो वो ले लो इस प्रकार के जो वो जितने भी शौक हैं वो सब व्यसन है नाना प्रकार के भौतिक शौकों में पड़े रहना ये मूर्खों का लक्षण है और कलह कलह के मारे धरा आपस में का होती रहे चीचाकानी होती रहे और फिर ये सब कुछ न हो तो निद्रा पड़ेवेश रहे ये मूर्खों के समय व्यतीत करने के तरीके हैं और धीमताम जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनका क्या तरीका है काव्यशास्त्र विनोदे कालू गठित धीमताम काव्यशास्त्र के विनोद साहित्यिक अध्ययन करते हैं विचार चिंतन करते हैं साहित्यिक रचना करते हैं ये साहित्यिक गोष्ठियां होती हैं ये बुद्धिमान व्यक्तियों की बातें समय व्यतीत करनी अब देखो दोनों तरफ मिलान करो भगवान श्री राम जी की जो इस समय चर्चा है वो एक प्रकार के काव्य चर्चा चाहती है अभी चंद्रमा कैसा दिखाई देता है तो सब लोग अपनी अपनी कविता सुनाते हैं जितने लोग वहां बैठे हुए हैं और भगवान राम जी अपनी कविता सुनाते हैं और बाकी सब लोग भी अपनी, अपनी कविता सुनाते हैं ये उत्प्रेक्षा जो का है काव्य है ये भगवान कहते हैं उत्प्रेक्षा करो कि चंद्रमा कैसा है क्या है तो चंद्रमा तो किसी कभी को चंद्रमा कैसा दिखाई देगा किसी कभी को चंद्रमा कैसा दिखाई देगा जितने कभी होंगे और जितनी प्रकार की उनकी भावपूर्ण होगी वैसे वैसे चंद्रमा दिखाई देगा चंद्रमा एक है दिखाई तरह तरह का देता है रामा की तरफ देखो तो गोसने न व्यसन उसकी तरफ ये संगीत संगीत जैसे नाच जाना चाहिए सब व्यसन उसमें लगा हुआ है कलहें कलह भी होता है झगड़ा भी उसका रावण का होता रहता है कभी विभीषण से और कभी प्रस्ट से और कभी अपने नाना से और कभी मंत्रियों से कभी किसी से उसका झगड़ा भी होता रहता है कलह भी चलता है निद्रा सोता भी रहता है इस देखते हैं कि यह मूर्खों के लक्षण इस प्रकार से उसमें रावण में दिखा दिया अब देखे कि भगवान जो है ये है हैं उनसे एक तो पहले भगवान स्वयं सबका ध्यान चंद्रमा की तरफ आकर्षित करते हैं और पूर्व की दिशा में चंद्रमा उधर हो रहा है इससे ये सूचना मिलती है कि आज पूर्णिमा है चलो देखा पूर्व दिशा गिर गुहा में निवासी भगवान कहते हैं कि देखो पूर्व दिशा में जो है चंद्रमा निकल रहा है ऐसा निकल रहा जैसे मृगपथरी से असंख जैसे सिंह निर्भय सिंह निकल रहा हो प्रकाश निकल रहा है और ये सिंह रहने का रहने वाला कहा है पूरब दिशा की गिर गुहा में बात करने वाला माने मानस दिशा जो है वो जो है वो एक पर्वत की के समान है देखिये तुलना में एक तो ये है एक तो उपमेय है एक उपमान है उपमेह चंद्रमा है, है। उपमान सिंह है अब सिंह कहीं रहता है किसी गुफा में तो चंद्रमा किसी गुफा में रहता है एक पूर्वजा की गुफा है पूर्वसा से निकला है एक गुफा से निकला फिर परम प्रताप तेज बल राशि अब देखो जैसे की सिंह जैसे हो तो प्रतापी सिंह वो, वो तेजस्वी हो तेज बल शक्तिशाली इस प्रकार का हो चंद्रमा वैसे खूब चमकता हुआ तेजस्वी बलकाली चंद्रमा पूर्णिमा का पूरा चंद्रमा निकल रहा है तो इस प्रकार से उनके बल में दोनों की समानता दिखा दी अब फिर कहते हैं जैसे सिंह निकलता है सिंह क्या करता है सिंह वन ने देखता है कहीं हाथी तो हाथी के ऊपर आक्रमण करता है और हाथियों को मार देता है तो ऐसे कहते हैं मत नाग तम कुंभ विदारी इस संदर्भ के लिए हाथी क्या है अंधकार तम कुम्भ विदारी तम मैंने अंधकार अंधेरे के मत नाग माने नाग मैंने हाथी मैंने मतवाला हाथी वहां शक्तकाली कोई हाथी उसके ऊपर सिंह ने आक्रमण किया तो कुंभ बिदारी कुंभ माने उसके ऊपर जो दोनों तरफ नीचे भाग होते हैं उनको कुंभ कहते हैं उसके हाथी के तो उसको उनके ऊपर वो आक्रमण करता है तो फिर उसका विदिघन कर देता है हाथी का तो हाथी मर जाता है तो ये सिंह सिंह हाथी के मस्तक के तो ऊपर आक्रमण करता है तो उसको जो सुने उसको जैसे कि कोई सिंह हाथी के ऊपर आक्रमण करके नष्ट कर दे उसको मार दे तो जैसे हाथी काला तो वैसी रात्री काली इसलिए दोनों की तुलना एक समान हो गई और उधर जैसे कि सिंह हाथी को मार दे उस प्रकार से इसमें जो है चंद्रमा ने अंधकार को विधि कर दिया नष्ट कर दिया और फिर शशि केसरी गजन मंचारी आकाश जो वो वन की तरह से है और उस वन में जैसे सिंह वन में घूम रहा हो तीस तो चंद्रमा आकाश में घूम रहा है और केसरी है सिंह को केसरी कहते हैं केसरी के माने केस से केसरी केस माने जिसके बाल हों जैसे सिंह केसरी के चारों तरफ बाल होते हैं तो उसे केसरी कहते हैं चंद्रमा भी केसरी क्यों केसरी है कि चंद्रमा की किरणें जो है उसके बाल का काम कर रही है चारों तरफ उसकी किरणें विकिरण हो रही है और चंद्रमा का मुख चंद्रमा प्रकाशवय चंद्रमा है तो इस प्रकार से यह है दोनों की तुलना इस अब क्या हुआ कि जब उधर हाथी को सिंह ने हाथी को मानो मारा हो तो हाथी के मक्कद पर मुक्ता निकले हों गजमुक्ता निकले हों तो ऐसे ही यहां पर भी जब रात्र रूपी हाथी को इसमें चंद्रमा ने मारा तो उसमें गज मुक्ता निकल आए ये क्या निकल आये बिथोरे नव मुक्ता हल तारा तो देखो आकाश में जो ये है जो तारे छटके हुए हैं ये है, तारे क्या है मानो कि गजमुक्ता के समान गजमुता होती तो क्या होती गजमुक्ता गज के सिर से, से मोती निकले होते तो उनका क्या प्रयोग होता तो कहते हैं निस्स सुंदरी तेर श्रृंगारा जब तो फिर कोई कहीं स्त्रियों के पास में पहुंचता स्त्रियां उन मोतियों के बना करके अपने आभूषण बनाती और बना करके अपना श्रृंगार करती तो यहाँ पर उसमें क्या हुआ कि निश सुंदरी निशा रात्र स्वरूपी मानो रात्र एक स्त्री है और उसने जो है वो तारा रूपी जो है मुक्ताओं को उसने अपने धारण किया हुआ है तो देखो कलटा हो गई ये अखबार यहां भाई कल अपने कविता भाई कि देखो चंद्रमा कैसा दिखाई देता है अब इसमें तीन जो है वो समानांतर विचारणी है एक तो भगवान अपने भावों को भी व्यक्त करते हैं इसी के साथ एक चंद्रमा है चंद्रमा सिंह के समान है और जैसे सिंह है और जैसे चंद्रमा है इसी प्रकार से भगवान श्री राम जी पूर्व दिशा में जैसे चंद्रमा निकलता है सिंह के समान इसी प्रकार से भगवान श्री राम जी जो है लंका में पहुंच गए और वो भी सिंह के समान दिन से पहुंच गए जैसे चंद्रमा ने सिंह की तरह से अंधकार रूपी हाथी को मार दिया इसी प्रकार से रावण मोह रूपी रावण को भगवान श्री राम जी मारने जा रहे हैं उसकी सूचना है जैसे कि हाथी को मारने से उसके मुक्ता निकले और मुक्ता श्रृंगार का साधन बने इसी प्रकार से चंद्रमा ने अंधकार का विदिघ्न किया तो मुक्ता निकले तो तारागण हो गए अब भगवान राम जब रावण को मारेंगे तो उसके मारने से यशकीर्ति जो प्राप्त होगी तो उससे सीता जी जो है उनका वो उनका श्रृंगार होगा माने उनकी शोभा सीताजी की यह है कि रावण मारा गया उसका परिवार वंशनाश हो गया तो उनका जो वो हो उसकी यशकीर्ति जो प्राप्त हुई वो जो है उससे यशस्व हुई इस प्रकार से देखते हैं कि भगवान श्री राम जी अपनी अपनी बात भी उसके साथ कहते हैं भगवान श्री राम जी की भावना को देखो उस भावना को वो व्यक्त करते हैं चंद्रमा के द्वारा और चंद्रमा में भी वो आरोपण करते हैं सिंह का तब पूरा कार्य होता है <coughs> वैसे तो जो वर्णी विषय है वो चंद्रमा है लेकिन उस परीक्षा की गई सिंह की ये तो हुआ एक तो हुआ मैंने जिसका कि हम विचार कर रहे हैं प्रतिपाद्य विषय दूसरा उसकी तुलना हुई और तीसरी तुलना करके कहना क्या चाहते हैं ये तीसरी बात <coughs> संकेत किशोर है वो संकेत उनके अपनी ही भविष्य में जो होने जा रहा है उसका उल्लेख करने जा रहे हैं वो उसकी तरफ संकेत है तो काव्य में केवल इतने ही नहीं होता है कि तो ऊपरी ऊपरी बातों का जैसे वैज्ञानिक लोग वर्णन करते हैं इस प्रकार से केवल वर्णन कर दिया जाए उसके साथ साथ उसके काव्यात्मक रूप से तुलना करके दृष्टान्त बराबर दिए जाते हैं उन दृष्टान्तों के साथ साथ, साथ काव्य का प्रवाह आगे चलता है वर्णन चलता है लेकिन दृष्टान्त और प्रतिपात विषय मात्र काव्य नहीं होता काव्य के अंदर एक और गहराई होती है जो कि काव्य में कहीं जा रही होती है वो उसका मुख्य भाग है जिसकी वो संकेत होता है जब तक जिस और कभी संकेत कर रहा है उधर पाठक का ध्यान नहीं जाता तब तक वो काव्य का पूरा आनंद नहीं ले सकता इसलिए कवि कर्म साधारण नहीं है उसमें कितने स्तर की बातें हैं एक ऊपर स्तर उसके नीचे दूसरी स्तर तो स्तर के नीचे तीसरे स्तर वहां तक वो पाठकों को ले जाना चाहता है देखिए तो रिहाजाई अब लोग वो, वो कहते हैं भगवान सबसे प्रभु में चंद्रमा है इसके बीच में काला काला जो दिखाई देता है ये क्या है निचकता मन कालापन क्या चंद्रमा में काला कालापन दिखाई देता है ये क्या है कैसे कहो वो कहा निजी निजी निजमती भाई तो वहां बैठे हुए जो उनके भगवान के चारों तरफ चार लोग हैं उनसे पूछने है के बताओ ये सत्या है इसमें देखो लक्ष्मण जी थोड़ा दूर है इसलिए यद्यक लक्ष्मण जी वहां पर हैं लेकिन थोड़े दूर हैं और इस चर्चा में वो भाग भी लेते और जो भगवान पूछ रहे हैं वो लक्ष्मण जी के पास तक कान तक वो बात पहुंचती भी नहीं है दूर है तो सुन भी नहीं पाते न उसमें कोई उत्तर देते हैं बीच में ये जो चार लोग हैं उन्हीं चार लोगों से भगवान पूछते हैं कि भाई तुम अपने अपनी बुद्धि से बताओ बताओ कि चंद्रमा भी काला काला क्या दिख रहा है तो अब काला काला क्या दिख रहा है अब वो सबको जैसी जैसी जिसकी बुद्धि वैसे वैसे बताते हैं तो पहले तो सबसे पहले जो हैं अब जो जो वर्णाशीलता है एक जैसी कथा है आपको तो ये लगेगा कि सबसे पहले विभीषण ने बोल दिया सुग्रीव ने बोल दिया तो कहे सुग्रीव सुन रघुराई तो कह देते सुग्रीव ने कहा कि हे रघुराज, भगवान सुनिए मैं बताता हूं क्या चंद्रमा क्या कालापन है तो सुग्रीव से उत्तर प्रारंभ होते हैं तो ये है कि पहले सबसे बड़ा बोलता है उसके बाद नंबर दो स्टेटस जिसका वो बोलता है फिर नंबर तीन जिसका स्टेटस वो बोलता है फिर नंबर चार का जो आता है वो बोलता है स्टेटस के हिसाब से बोलने के लिए स्वीकृति मिलती है उसी के हिसाब से बोलते हैं ऊपर भी ध्यान देने की बात है कि जब तुलसी राशि ने वर्णन किया कि भगवान श्री राम जी लेटे हुए हैं तो उनका सिर कहाँ है तो सबसे पहले किन नाम आया सुग्री बनाया फिर ये उसके बाद में कहते हैं कि कान में लग करके मंत्रा कर रहे हैं विभीषण जी तो नंबर दो विभीषण की बात है। तो माना सुग्री के बाद विभीषण का स्थान है तो गृह तो राजा है, ऑलरेडी राजा हैं राज्यपथ पर और विभीषण जो है उनको भगवान ने सिलेक्ट कर दिया राजा बना दिया लेकिन उनको राज्य भी प्राप्त नहीं हुआ इसलिए इस प्रकार के राजा है और अंगजर उसके बाद यो राज तो उनका स्थान जो है नंबर तीन पर आता है और उसके बाद चौथा स्थान आता है हनुमान जी का ऊपर भी देखेंगे जैसे बताया था कि भगवान शिष इस सिर जो है उनके ऊपर है फिर उसके बाद में ये लंकेश जो है कर रहे हैं और फिर बड़ भागी अंगद हनुमाना तो पहले अंगद आए फिर हनुमान जी आते हैं तो ये क्रम रखा तो देखो वैसे तो ये लगता है कि जहाँ जो बात आ गए ये तो ठीक आती बोलती होगी लेकिन जितनी गहराई से विचार करो तो पता लगे की कि उसमें कितने सावधान है वो इन वर्णन करने में और लिखने में ये सब वहाँ पर भी यद्यपि अंगत और हनुमान जी दोनों भगवान के क्षण धाप रहे हैं तो पहले हनुमान का नाम नहीं आता पहले अंगद का नाम आता है। इसी प्रकार से अब जहाँ जितने लोग बोल रहे हैं तो अब तुलसीदास जी समझ गए कि जिस क्रम से हमने सबके नाम बता दिए तो उत्तर भी देना सुन कर दिया तो पहले तुलसीदास ने अपनी तरफ से बता दिया देखो सुग्रीव जो सबसे पहले उत्तर दे रहे तो पाठक लोग भी समझ गए की सुग्रीव नंबर पहले है वो बोलते है उसके बाद किसका नंबर होगा उसके बाद किसका नंबर होगा तो वो पाठक लोग अपने आप समझ लेंगे इतनी बार इसलिए पहले कहते हैं क्या सुग्रीव तो सुनऊ रघुराई और सतम प्रगति भूमि कह झाई कहते हैं ये चंद्रमा में जो काला काला दिख रहा है ये पृथ्वी की परछाई दिख रही जैसे चंद्रमा मन एक दर्पण हो और तो ये पृथ्वी की उसकी परछाई चंद्रमा की दिख रही हो दर्पण ऐसे लग रही है जैसे दर्पण किसी के मुंह की पृथ्वी दिखाई दे ऐसे चंद्रमा रू दर्पण में पृथ्वी की परछाई उसमें पड़ रही अब माने सुग्रीव की बुद्धि में पृथ्वी छाई हुई माने संस्कार देखा उस प्रकार जिसके सुग्रीव की पृथ्वी के मने राज्य राज्य करके उसके मन में फैला हुआ उसका राज्य छीन लिया गया था बाली ने उसका राज्य छीन लिया उसको भगा दिया निकाल दिया तब तो बस भगवान से बताया कि मेरा राज्य भी छीन लिया मेरी पत्नी भी छीन ली और मुझे उस प्रकार से निकाल दिया तो ये कार्य तो उसके मन में तो थी तो वो राज्य उसके मन में और राजा के राज्य के माने पृथ्वी बस वही उसको दिखाई देती तो उसके मन में संस्कारों में पृथ्वी छा गई और पृथ्वी का वो राजा है पृथ्वी है भूपत है इसलिए जब वो पृथ्वी जो है उसके मन में छाई तो उससे पृथ्वी दिखाई देगी देखो तो तो पृथ्वी की प्रतिबंध में दिखाई दे रहा है चंद्रमा इसके बाद में फिर दूसरा विचार आता है तो कहते हैं मारेव राव शशि कह कोई ही। अब कोई कहता है की मारेव राव शशि राव ने चंद्रमा को मारा हा? तो उर्मा परिश्यामता सोई और उसके छाती में किसी ने मारा राव, राव ने तो उसकी छाती काली पड़ गई जैसे कोई मारे तो लीसा पड़ जाए काला पड़ जाए ऐसे चंद्रमा की पिटाई की राहु ने तो उसका छाती काली हो गई अब समझ लो किसकी छाती काली है? हाँ? नंबर तो विभीषण का है और रावण ने विभीषण की लात मारी तब तो वो उसका जो है वो लात मारने से उसके जो है वो छाती में काला दाग पड़ गया वो भगवान राम के पास गया तब भी कहता है कि रावण ने मेरे छाती में लात मारी देखो काला हो गया ऐसे उसके बाद फिर देखते हैं ये बात भीषण के छूटती नहीं दिमाग से निकलती नहीं लात मारे की बात हालांकि वहां जा रहा है बड़े भाई और लात मार दी पड़ी